दान धान बालू, भालू आदि आधी चीनी छीनी नीचे पीछे माता माथा तब नभ धान दहान आभा आबोहवा नाखही baakhi